महाभारत सभा पर्व पंच पंचाशत्तमोध्याय दुर्योधन का धृत को उकसाना दुर्योधन उवाच यशस्त प्रज्ञा केवल तो बहुश्रुत न स जाना शास्त्राथरवेश पर सानिव दुर्योधन बोला पिताजी जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती है जानन वोह नाविन संयता स्वार्थ किम नावधानम ते उता हो देश भवान एक नौ में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालते हैं स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं न संति मेधअर्थ राष्ट्र ये अनुशासिता भविष्यमर्थमाक्षा सर्वदा कृत्यमात्मनः आप जिनके शासक हैं वे धातराष्ट्र नहीं के बराबर हैं क्योंकि आप उन्हें स्वेच्छा से उन्नति के पथ पर बढ़ने नहीं देते आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं पर नएजो ग्रणीज प्रतिमुह्य अनुगच्छे जो कथम तस् पदानुगा जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता रहता है फिर उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं राजन परिणत प्रज्ञो वृद्ध से वे जितेन्द्रिय प्रतिपन्ना अनुस्व राजन आपकी बुद्धि परिपक्व है आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं आपने अपने इंद्रियों पर विजय पाली है तो भी जब हम लोग अपने कार्यों में तत्पर होते हैं उस समय आप हमें बार बार मोह में ही डाल देते हैं लोकवृत्ता अन्यदा बृहस्पति तस्माज्ञा प्रमत्न स्वार्थ चिंत्य सदै ब क्षत्रिय महाराज जय वृत्ति समाहिता सवै धर्मस्वधर्मो धर्मो स्वृत्तों का परीक्षण बृहस्पति ने राजव्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया है अतः राजा को सावधान होकर सदा अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए महाराज क्षत्रिय के वृत्ति विजय में ही लगी रहती है वह धर्म हो या अधर्म अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी है प्रकाश सर्वा प्रतोदे ने वारथि प्रत्यमित्र श्रियम दीप्ता दिगक्षुर्भर सभा। भरत कुलभूषण शत्रु के जगमगाती हुई राज लक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाला भूपाल संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करे जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलाता है प्रच्छ व प्रकाशो वो गोरी प्रबाधते तदयि शस्त्रम शस्त्रविदाम न शस्त्र छेदन स्मृतम गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डाल दे वही शस्त्र पुरुषों का शत्र है केवल काटने वाला शस्त्र ही शत्रु नहीं है शत्रुच्च मित्र च नलेख्यम न चातृका संतापयति यम स शत्रु प्रोचते निप राजन अमुक शत्रु है और अमुक मित्र इसका कोई लेखा नहीं है और न शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है जो जिसको संताप देता है वही उसका शत्रु कहा जाता है असंतोष श्रेयो मूलम तस्मा तम कामयाम्य हम समुच्छयो यतते स राजन असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है अतः मैं असंतोष चाहता हूँ राजन जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है मम हेत भेद कर्तव्यम ऐश्वर्य धने पिवा पूर्वाप्त हरन्त राज हितम विदोह ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात् छीन लेते हैं यही राजधर्म माना गया है अद्रोह समयम नमुचे शिक्रता सनातने इंद्र ने नमुचे से कभी वैध न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और मौका देख उसका सिर काट लिया ता शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है यह इंद्र को भी मान्य है तो भूमे सर्पो राज विरोधारम ब्राह्मणम चा, चा प्रवासी जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है उसे प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा परदेश में न विचरने वाले ब्राह्मण अर्थात सन्यासी को ग्रथ लेती है ना सित्रु पुरुष से विषा पते ये न साधारण मृत्ति स शत्रु ने तर नरेश्वर मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता जिसके साथ एक सी जीविका होती है अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं वे ही ईष्या के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं दूसरे नहीं शत्रुपक्षम समिध्यंतम जो मोहा सुपेक्षते ध्याप्यालम छिन सह जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवस्त उदासीन हो जाता है बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट डालता है अल्पोपी झरित्रथम वर्धमान पराक्रम वल को मूलज इव ग्रसते वृक्ष जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुई दीमक उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए तो वह पहले के प्रबल शत्रु को भी नष्ट कर डालता है आज हर बेहतेष्ट भारत ऐसा भारत सत्वताम नया शिरत वेषित भरत कुलभूषण अजमेर नंदन आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भारी है। जन्म जो एधते सद्यो बृद्धि जो जन्म काल से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की भी अभिलाषा करता है वह कुटुम्बी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण है ना प्राप्त पांडव ऐश्वर्य संशयों में भविष्य अवाप सेवा श्रियता सेवा हतो युधि। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त न कर लूँ तब तक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी इसलिए या तो मैं पांडवों की उस सम्पत्ति को ले लूँगा अथवा युद्ध में मारकर सो जाऊंगा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा तभी मेरी दुविधा मिटेगी। किं पते वर्धन वर्धन्ते पांडवा निस्थिर बृद्ध महाराज आज जो मेरी दशा है इसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की वृद्धि उन्नति अस्थिर है अधिक काल तक टिकने वाली नहीं जान पड़ती है यदि श्री सभा सभापर्वणि द्योत पर्वणी दुर्योधन संतापे पंच पंचाश तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक पंचपनवा अध्याय पूरा हुआ